आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप ब्रह्म करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पिछले बार के एपिसोड से आपके बहुत सारे एस आए थे जिन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी मिली और आज भी हम लोग जो हैं बहुत पहले मैंने आईटी सेक्टर के बारे में हमने बात की थी लेकिन उसी चीज़ को फिर से हम लोग बात करेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें सभी चीज़ें जुड़ती हैं तो वो कैसे जुड़ती हैं कैसे आईटी सेक्टर काम करता है दूसरे आ, ट्रेड्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम लोग आई सेक्टर को या आई सेक्टर किस तरह से मदद करता है लोगों को अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए वो सारी बातें हम आज सुनेंगे हमारे साथ हैं जितेंद्र तोमर जी जो डेली गुड़गावा से पता रहे हैं और उनका आईटी सेक्टर में उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस उनका है और साथ ही साथ दूसरी जो कंपनीज हैं उनके साथ उनका टाइप है और किस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हेल्प करते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे उनसे तो आज के हमारे एक्सपर्ट जे.के. तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू भाई साहब <laughs> गुड इवनिंग नमस्कार होम शांति बहुत बहुत स्वागत है जे के जी आपका और मैं चाहूँगा कि आईटी जब हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि कोई बड़ी चीज़ है तो उस चीज़ में जुड़ने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कौन से स्किल्स होने चाहिए और उसमें कैसे हम लोग आगे अपग्रेड हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आपका आई फील्ड से जुड़ना कैसे हुआ वो भी हम सुना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई साहब मेरे जीवन में अच्छा टेक्नोलॉजी बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और आपको ये जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ अच्छा, अच्छा और मैंने बारह तेरह साल मैकेनिकल में काम किया प्रोजेक्ट्स में काम किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, में कंस्ट्रक्शन में मैं प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर कमिश्निंग इंजीनियर के तौर पर काम करता था अराउंड 2000 हमारी कंपनी में आ, आईटी डिपार्टमेंट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए थे कुछ सॉफ्टवेयर के उस टाइम पे यूएस में बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी आईटी इंजीनियर्स की सो ऑलमोस्ट so, ऐसा हुआ कि जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ के सारे आईटी इंजीनियर्स यूएस चले गए देर कंप्लीट कम्पलीट एंड एनवॉइड इन दी आईटी टी डिपार्टमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर थी लाइक like मैंने पहले बताया आपको कि कंस्ट्रक्शन में काम करते थे तो साइट्स पर भी मैंने काम किया है तो जब मैं हेड ऑफ़िस में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो उस टाइम पर कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे नहीं। बहुत एक दो कम्प्यूटर्स हुआ करते थे एक फ्लोर पे और लोग नंबर वायर यूज़ किया करते थे और मुझे बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था नहीं। नहीं। और मैं वेट किया करता था शाम को ऑफ़िस बंद होने का कि लोग घर चले जाएंगे तो देन विल गेट माई टर्न कि मैं फिर कंप्यूटर सीखूंगा सीखूँगा तो इस तरीके से मैंने कंप्यूटर सीखे जो है ऑफिस के बाद रुक रुक करके अच्छा और अपना स्किल सेट वो जो समय था जब आप ऑफिस के बाद अपने काम करने के बाद आप ऑफिस में रुक के फिर कंप्यूटर सीखते थे तो उस समय कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर था वो आ, उस समय कम्प्यूटर्स बहुत ही प्रलिमिनरी स्टेज के हुआ करते थे 486 टाइप के और कोई स्टोरेज नहीं हुआ करता था उनमें और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था नहीं। नहीं। उस टाइम पे वर्ड और लोटस वन टू थ्री यूज़ किया करते <laughs> थे जो है और उनकी कमांड्स जो है सब कीबोर्ड से ऑपरेट होती थी और वो सब बड़ा रिम्बर करना पड़ता था बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है मुझे बट ये कुछ इनिशियल मेरी कुछ मेमोरीज हैं मैन आई स्टार्ट यूजिंग कम्प्यूटर्स उसके बाद ग्रेजुअली यू नो आई लर्न एवरी जितने भी हमारे कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे और जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ होते थे टचवुड थोड़ा सा एप्टीट्यूड अच्छा रहा mm -hmm. तो mm -hmm. कोई भी नई चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी कॉम्प्लेक्स mm -hmm. uh, uh, uh, कुछ नीच uh, सॉफ्टवेयर uh, होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है प्राइम एवरा प्रोजेक्ट प्लानर है तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी हमने सीखे क्योंकि प्लानिंग में बहुत मदद मिलती थी इन सॉफ्टवेयर्स से इसके अलावा उन दिनों हमारी कंपनी ने ईआरपी सिस्टम एक इंप्लीमेंट किया था ई आर पी सिस्टम किया था और एक अलग एप्प्लिकेशन जिसमें अच्छा, हाँ हा। कंपनी के सारे बिजनेस प्रोसेस लाइक पीपल मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट इक्ुपमेंट मैनेजमेंट इसके अलावा था उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो सारे बिजनेस प्रोसेसेस जितने कंपनी के होते हैं टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस टू रिकॉर्ड रेवेन्यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एवरीथिंग इज डन आउट ऑफ दिस यू नो पैकेज तो वो हमने जब इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था अच्छा सो माई अंडरस्टैंडिंग विद द रिमेनिंग पीपल इन दंपनी वॉज बेटर सोवेन दिस पीपल यू नो मूव डाउन all IT department you know most of them went to US yes. to uh, search a job then then uh, IT had approached my boss acha acha he said i need a good uh, engineer mm -hmm. whose understanding is better mm -hmm. and then uh, probably he could be developed in IT mm -hmm. so that time i asked while boss basically uh, he proposed my name and that was a time दी कंस्ट्रक्शन बिजनेस वॉज स्लाइटली स्लोअर नॉट मैनी प्रोजेक्ट्सट्रक्शन सो इस तरीके से मेरा स्विच ओवर आई टी में हुआ एंड देन एयर आफ्टर आई नेवर लुकड बैक और मैंने सबसे पहले ये जो ई आर पी सिस्टम था इसको मैंने मास्टरमाइंड किया और मैं ईआरपी ही देखता था उन अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरा पार्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड और सर्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड और कनेक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था सो so, मैंने काफ़ी सालों तक ये किया और इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ हासिल की चलिए एक बहुत अच्छी बात आपसे मेरे को सीखने को मिला और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण हमें जो सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि जिस फील्ड में हम लोग हैं वहाँ पर अगर इस तरह से सारे लोग छोड़ के चले गया तो हम लोग अकेला रुक नहीं सकेंगे एंड हमें भी लगे लगेगा कि हमें भी कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी जहाँ पर कहते हैं कि अगर थोड़ा पेशेंट रखते हैं तो उसका फल अच्छा मिल जाता है जी जी तो वही चीज़ आपके साथ हुआ है आपने रुका वहाँ पर और उसके बाद आई सेक्टर को आपने अच्छी तरह से जाना समझा उसके बेनिफिट को और फिर उस फील्ड में आप ई जो सिस्टम है उसको समझा एंड उसको इम्प्लीमेंट किया तो चलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे आईटी सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए लेकिन किसी भी एक चीज़ में आपको मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो क्या हो सकता है जम्बल हो सकता है कि आपने सब यो भी सीखना है ये भी सीखना है करके कुछ भी नहीं सीखेंगे एंड थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें आ जाता है तोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप फिर कहाँ सेट होंगे ये देखा जाता है अगर आप किसी एक चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं तो फिर आप उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली आपका एक जिम्मेवारी बनता है एंड उसके लिए आपको पे भी अच्छा मिलता है और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए भी आपको एक जिम्मेवार के साथ आता है तो दूसरों से करवा भी सकते हैं तो ये एक अच्छा जी, जी, जी. मुकाम है कि यही कहना चाहेंगे हम लोग इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम के माध्यम से की कि आप किसी भी फील्ड में आई सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर किसी भी एक कोर्स में आपको मास्टरी करके ही आगे बढ़ना है तब जाके आपका मुकाम अच्छा बनता है और मैं कहना चाहता हूँ आपने पूछा था कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है इसमें सब कुछ बहुत लॉजिकल है कि जिस तरीके से आप सीढ़ी चढ़ते हैं कोई भी सीढ़ी तो पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं फिर सेकंड चढ़ते हैं फिर थर्ड चढ़ते हैं फिर फोर्थ सी अपने आप दिखती है सिमिलरली so, इसमें भी स्टेप्स हैं आप पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे तो सेकंड स्टेप आपको विजेबल होगा यू विल हैव मोर क्लैरिटी फिर थर्ड स्टेप आपको मिलेगा so, हाँ। इस सिस्टम <laughs> बोलने से कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, है और हम नहीं कर पाएंगे मैंने देखा है करीब तेरह चौदह साल से आई में हूँ कि काफ़ी मेरे साथ नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उन्होंने भी काम किया है एंड दे हैव बिन डूंग वेरी गुड अच्छा हाँ हाँ नॉट ओनली दीपल बट दिन टेक्निकल्सो डूंग जिनका इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ में वो करना चाहे तो कर ही सकता है जी, जी। रुचि होना चाहिए उस चीज़ को कि किस तरह से हम उसमें अच्छी तरह से आगे बढ़ें And जैसे कि आपने बताया एक एक step के आधार से आप आगे बढ़ सकते हैं बस step by step आप आगे बढ़ते जाइए और एक मुकाम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि इसको क्रैकल करने से आप जो हैं एक अच्छे पोजिशन पर जाएंगे तो बस उसी चीज़ को इंतज़ार में आपको आगे बढ़ते रहना है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जेके तोमर जी जैसे कि आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है और आईटी सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी तो इसमें आप जो एक बार आपने जैसे कि कहा कि आईटी सेक्टर में मैं फिर मास्टरी किया और उसके बाद पूरा जो यूनिट है आप संभालने लगे क्योंकि एक ऐसे पोजिशन पर जब व्यक्ति चला जाता है तो उसमें फिर काफ़ी चीज़ें वो करने के लिए ज़िम्मेवारी भी उसके पास आ जाती है एंड कैन डू इट तो उसमें फिर आपने कैसे कैसे नए चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की कितने लोग आपके साथ अभी हैं और कैसे उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया जॉब देखिए अभी क्या है मेरे पास जो टीम है करीब पंद्रह बीस लोगों की टीम है और उसमें तीन चार चीज़ें हैं एक तो हम साइट्स के साथ कनेक्टिविटी मैनेज करते हैं हमारे करीब आ, आ, दो ऑफिस हैं और एक छोटा ऑफिस है कॉरपोरेट ऑफिस कहलाता है और करीब 40-50 प्रोजेक्ट साइट्स हो सारी जो हमारी प्रोजेक्ट साइट्स पर सारे ऑपरेशंस लाइव होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल एकदम लाइव होता है कि जब भी, भी वो ईमेल भेजना चाहे भेज सकते हैं उनको इंटरनेट रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो वो उनको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हम लोग साथ में ये जो ए एप्लीकेशंस हैं ये भी ऑनलाइन लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं इसमें फाइनेंस से रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड तो कनेक्टिविटी हमको हेल्प करती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए ऑल हमारे जितने भी सर्वर्स हैं जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये हमारा डेटा सेंटर ऑफिसेस में है एक डेटा सेंटर हमारा गुड़गांव में है दूसरा डेटा सेंटर हमारा हैदराबाद में है ये जो टीम है मेरी पंद्रह बीस लोगों की इसमें से एक टीम जो है छोटी टीम जो बेसिकली उनका काम है कनेक्टिविटी एस्टेबलिश करना उसको मेनटेन करना उसकी मॉनिटरिंग करना दूसरा टीम है जो ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन है इनको देखती हैं जिसमें एक ए सिस्टम हुआ दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मॉनिटर करना लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना लोगों को बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एलिमिनेट करके उनको रिजॉल्व करना साथ ही में एक नेटवर्क रिलेटेड टीम है विच मैनेज दी सर्वर स्टोरेज डिवाइस फायर जो हमारा आ, पूरा जो नेटवर्क है उसको मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी होती है सो so, इन सब में धीरे धीरे क्या होता है हर एक्सपेक्टेशंस जो हैं थोड़ी सी हर डिपार्टमेंट की बढ़ती जाती हैं कि मेरे को भी सिस्टम्स में बेसिकली घुसना है हमारे भी जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड आल्सो भी पुट इन दिसटम्स सो दैट दे कैन बी यूज फ्राम एनी सो उसको हम कोशिश करते हैं कि हर डिपार्टमेंट को अपने किसी ना किसी सिस्टम में उनको उनके लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करके उनको जो है हेल्प करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें और वो वेब से जो है रिट्रीव कर सकें घर में बैठकर के काम कर द्राम कर, कर द्राम सकें समो वीकेंड के टाइम पे ऐसा होता है आज का टाइम ऐसा है कि आपको इंफॉर्मेशन कहीं पर भी चाहिए होती है लोग मोबाइल से भी जो है इंटरनेट यूज़ कनेक्टेड रहते हैं बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है So, कोशिश ये है हमारी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कंपनी के लोग हैं वो इसको यूज़ करें उनकी आईटी से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़े और उनको हम हेल्प करके उनसे जो भी उनको एप्लीकेशन यूजफुल है उसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने सर्वर्स पर होस्ट करें सो ऑब्जेक्टिव ये है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड आप एक मोस्ट uh, uh, जिम्मेवार व्यक्ति है अपने कंपनी में और आपने पूरे टीम को जो है अच्छी तरह से कनेक्ट करके रखा है सबको अलग अलग जो जॉब है वो दिया हुआ है एंड अभी भी आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इजी हो सभी लोगों को कनेक्टिविटी मिले एंड सभी लोग अपना जो काम है वीकेंड में भी शेयर कर सके न्यू आइडियाज़ भी शेयर कर सके आपको उसका पूरा फीडबैक बहुत जल्दी मिले ऐसा आप सोचते हैं एंड होता भी है क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ईजी हो गए हैं इंटरनेट यूज़ करने में तो चलिए ऐसी कई बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे जेके के तोमर जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबा 90.4 एफएम सुनते रहो एम रहो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 एक बहुत ही अच्छा उनका सीक्रेट हमने जाना कि किस तरह से पेशेंट रखने से गिफ्ट मिलता है वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन टेक्निकल मैकेनिकल रहे और आईटी सेक्टर में भी काम हो सकता है आईटी सेक्टर में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया एंड उसने फिर जे के तोमर जी को एक अपॉर्चुनिटी मिला कंपनी की तरफ से कि आप आई सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है उसको संभालो तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हुए आगे वो बढ़े हैं तो मैं अभी ये पूछना चाहूँगा जे तोमर जी जी। कि ये अलग -अलग लगती लेकिन इनका जो ब्रिज है वो कैसे उसको कैसे आपने मैनेज किया है वो एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूंगा हाँ, क्या है शुरू से ही बहुत ही बेसिकली कहना चाहिए इंपॉर्टेंट फील्ड रहा है एजेस से इम्पॉर्टेंट फील्ड और कंस्ट्रक्शन uh, के लोग बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग होते हैं एट दी सेम टाइम थोड़ा सा जो सोफेस्टिकेशन आईटी के प्रति होना चाहिए कंस्ट्रक्शन uh, के लोगों में ए, किसी भी प्रोफेशन uh, के लोगों में वो थोड़ा सा कम देखा गया है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरीके से हम अपने काम को टाइम से फिनिश कर लें आईटी में कभी ऐसा हो जाता है सिस्टम्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं या कोई सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होता है तो जिसकी वजह से पीपल फील कि ये थोड़ा सा हेंड्रेंस हमको कर रहा है सो so, उस टाइम पे जो है बेसिकली uh, वो लोगों को लगता है कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सो so, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन uh, के लोग होते हैं वो मुझे लगता है कि इतने आईटी से भी नहीं होते ऑल दो आज की डेट में नए मैनेजर्स और नए लोग जो आ रहे हैं और समटाइम्स आई फील दे आर मोर इंटरेस्टेड देन आईटी पीपल एट यू नो इन आईटी सो अदरवाइज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ सच ए फील्ड आज की डेट में यू कै नॉट इमेजिन एनी थिंग विदाउट यू नो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट साइट्स होते हैं और वो रिमोट लोकेशन पर होते हैं सो so, उनको सबको हमको कनेक्ट करना होता है और कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत कुछ पहले से एनविसज़ करना होता है पहले से आ, आ, देखना, होता देखना होता है, है कि हम ऐस तरीके से करेंगे अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं बट हर प्रोजेक्ट में ऐसा देखा गया है कि ट्वेंटी परसेंट चीज़ें जो आपने प्लान की हैं वो एज पर प्लानिंग नहीं होती है नई नई चीज़ें उसमें इमर्ज हो जाती जी जी हैं नई नए चैलेंजेस आ जाते हैं सो so उस टाइम पे आपको क्या होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमीजिएट कम्युनिकेशन uh, की और इमीजिएट कंसल्टेशन की एक्सपर्ट एडवाइस की सो वी फील इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड uh, uh, करते हैं जिसमें वो अपने लोगों से इमीजिएटली कम्यनिकेट कर सकें इमीजिएटली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रॉपरली बयाँ कर सकें people sitting in the office they should be able to support them on the grounds you know immediately। तो वो जो भी backup plans हैं वो बना करके शेयर कर सकें सो so, आई टी का काफ़ी बड़ा important role है इसमें कनेक्टिविटी के लिए प्लस जो भी पैकेजेस जो भी यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में उनको लोगों को बताने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इफ़ेक्टिवली जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं हम उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं और जो चैलेंजेज़ आते हैं उनको किस तरीके से कम करके दोबारा प्रोजेक्ट को ट्रैक पर ला सकते हैं सो so, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आईटी uh, डिपार्टमेंट जो है हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए बैकबोन काम करता है तो सर्विसेज जो है हमको ऑलमोस्ट 24 फोर बाई सेवन देनी होती हैं uh, uh, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ईमेलिंग है हमारा जो एप्लीकेशंस uh, हैं वो ऑनलाइन रहते हैं सो so, बिकॉज क्या होता है कि एवरी साइट इट्सल complete uh, uh, uh, smaller companies mm -hmm. all transactions which can happen at head office or in a company those happen at project sites also so mm, uh, in terms of you know the site transactions payments invoice entry purchase order releasing work order releasing you know work certification measurement of work mm -hmm. the, the so planning the of, the of clerical jo work hai woh hi jaldi se ho jata hai ha टेक्निकल काम टेकनिकल है ये, काम ये, हाँ जी सारे टेक्निकल काम हैं तो इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो हैं साइट्स पर अवेलेबल होते हैं, हैं। साइट्स पर हमारे जो कंप्यूटर्स हम प्रोवाइड करते हैं पूरा आ, उनका लैंड नेटवर्क डिफाइन डिफ़ाइन कर, करते हैं उसके बाद उनको हेड ऑफिस से कनेक्ट करते हैं सो so, हर व्यक्ति और हर ऑफिसर जो काम करता है बेसिकली प्रोजेक्ट साइट्स पर वो किसी ना किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आईटी टी सेक्टर एक बैंक बोन की तरह काम करता है वैसे देखा जाए तो आज आई टी जो है वो मल्टीपर्पज़ हो गया है जी सभी के लिए ज़रूरत हो गया है क्योंकि आजकल जो हम लोग पहले जो लिखा पढ़ी वगैरह बुकों की जो बात होती थी, थी हाँ। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करके रखना पड़ता था नोटबुक मेंटेन करना पड़ता था वो सब अभी हार्ड के बजाय अपन सॉफ्ट कॉपी में ही सब कुछ जमा हो जाता है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सहज रूप से एक बार किसी व्यक्ति को हम ट्रेन कर देते हैं इन इस ढंग से इस इस सिस्टम में जा करना है तो वो दो तीन बार सीखने के बाद वो खुद ही करना एक्सपर्ट हो जाता है और जो ब्रांच है जो हेड ऑफ़िस हैं उनको बहुत जल्दी सारी चीज़ें मिल जाती है जी, उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता कि वो उधर से माल उधर से कुछ इन्वाइस आया नहीं है अभी तक क्या कर रहे हैं फोन किया आपके पास इन्वाइस पहुँच जा सकता है तो ये जो बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें मैनेज हो जाने वाली चीज़ें जो करनी वो है। करनी पड़ती हैं तो वो सारा ही चीज़ आई टी सेक्टर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही जल्दी बहुत ही सहज रूप से हो रहा है साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से होते हैं किसी भी स्टेज में आप देखेंगे सो आज की डेट में पहले हम कंप्यूटर्स यूज़ करते थे फिर लैपटॉप्स का ज़माना आया लैपटॉप्स का ज़माना आया टैब्स का ज़माना आया अभी मोबाइल एप्लीकेशन के बहुत बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है <laughs> सो हमारा एक काम यह भी होता है कि हम उन एप्लीकेशन के साथ नो दोकेशन इमिजिएटली एंड वी इवेल्यूट दैम और हम ये पता करें कि वो हमारे लोगों को किस तरीके से हेल्प कर, कर सकते, कर सकते हैं।, हैं तो हमको बहुत तेज़ी से मूव करके और ये जजमेंट लेना होता है कि ये एप्लीकेशंस हमारे लोगों के लिए यूज़फुल होगा कि नहीं होगा और इस तरीके से हम किस तरीके से हम उसको इमिजिएटली इनको प्रोवाइड कर, कर सकें सके उनको हेल्प कर, कर सकें जी कई बार ऐसे भी हो जाता है कि इसमें थोड़ा जजमेंट की भी ज़्यादा जा, ज़रूरत होती जी, है एंड डिसीशन uh, भी लेना पड़ता है हम सभी को क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर्स या जो भी एप्लीकेशनस मोबाइल में आते हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा हाँ, है टेक्नोलॉजी uh, है। है। हाँ। so <laughs> इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं बार। है बट उसको सेफ एंड सिक्योर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात होती है सो हमारा सबसे बड़ा काम होता है की उसको इस पर और डिप्लॉय करने के पहले उसको कंप्लीट कर टेस्टिंग करके टेस्टिंग करके ही यूज़ करना यूस यूस कर कर है। थोड़ा भी हम लोग अगर बिना टेस्टिंग के किसी चीज़ में अगर गए तो हो सकता है हमें बहुत बड़ा भुगतान जी जी पे, जी। पे पेप करना पड़ेगा तो इसीलिए जो आपने जो बात बताया मुझे अच्छा लगा एंड जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं वो भी एप्प्लीकेशनस के बारे में जानते हैं आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से सभी लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन्स वगैरह आ गया है जहाँ पर हम लोग बहुत नई नई चीज़ें हमें दिखाई देता है लेकिन साथ में हमको थोड़ा सा जजमेंट भी बढ़ाना होगा कि उन चीज़ों को किसी ने कैसे यूज़ किया है कितना यूज़फुल है थोड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग ज़रूरी है किसी और से ज़रूर पूछने के बाद थोड़ा सा समझने के बाद ही उन चीज़ों को यूज़ करें तो अच्छा है नहीं तो हमारा जो एप्लीकेशंस का जो रिस्क है वो हमारे साथ ड्यूस बनने पड़ेंगे तो। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते आपसे जे तोमर जी काफ़ी समय से आप इस फील्ड में हो और इस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है तो हमारे जो नए दोस्त सुन रहे युवा साथी हमें सुन रहे हैं तो उनका करियर ब्राइट बनाने के लिए इस फील्ड में वो किन चीज़ों को ले आगे बढ़े थोड़ा आ, सा शॉर्ट ही मैं, आ, मैं आ, बोलना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में आईटी में अगर जाना है तो नेटवर्क इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेटवर्क <laughs> इंजीनियर हमको नॉर्मली हेड ऑफिस में भी चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट साइट्स पर भी चाहिए होते हैं और नेटवर्क इंजीनियर को ये जानना कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन मेथड्स अवेलेबल हैं लाइक इंटरनेट लीज लाइंस हुई एम पी एल एस और भी बहुत टाइप के जो कम्युनिकेशन ऑप्शंस होते हैं उनका थोड़ा सा स्टडी करें और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम फ्राम कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आईटी रिलेटेड जॉब्स भी होते हैं hmm. ये एक फील्ड हुआ दूसरा होता है एप्लीकेशन पार्ट में हम आ, आ, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ए से रिलेटेड एप्लीकेशन यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में उनमें भी आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं बना सकते हैं आप बिगनिंग कर सकते हैं बेसिकली विद ए स्मॉलर जॉब एंड ग्रेजुअली यू कैन एक्वायर अदर टेक्नोलॉजीज़ कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये देखा गया है हमने कि छोटी टीम रख कर के डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं वहाँ पर बिकॉज़ क्या है कि छोटे छोटे एप्लीकेशन प्लस साथ में आपको डेवलपमेंट सर्वर्स, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट मिलते हैं जिसमें आप कैजली अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे करके एंड वन डे यू विल फाइंड दैट यू लर्न सो मैनी अदर थिंग्स अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो या आई सेक्टर में क्वालिफिकेशन कहाँ तक होनी चाहिए उनकी मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद आप फिर आईटी सेक्टर में नॉर्मली नॉर्मली जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन से इस्टार्ट कर सकते हैं और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमाज और डिग्रीज नहीं। नहीं। नहीं। आ, आ, हो सकती हैं मार्केट में कर सकते हैं एन से जो है एक साल का डिप्लोमा मिलता है वो कर सकते हैं और वहाँ से फिर इस्टार्ट कर सकते हैं कुछ ग्रेजुएशन कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास आईटी का जो फील्ड है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दी ग्रेजुएशन आप ले सकते हैं सकते उसी में आप इंक्लूड करके और वहां से फिर आप जो है डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं इस जॉब में थोड़ा सा आपको बिगनिंग थोड़ी सी नीचे स्तर पर होती है बट धीरे धीरे नॉलेज गेन करके आगे बढ़ सकते हैं परसिविरेंस जरूरी है लगातार वर्क करना ज़रूरी है Which is important in every field or any field. जब तक आपके पास पर्सिवरेंस नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो बहुत ही निरंतर प्रगतिशील होना और मेहनत करना जरूरी जरूरी दो चीज़ें तो जरूरी है कि आपको अपडेट होना है और साथ ही साथ मेहनत करते जाना है एंड अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए मेहनत करना है तो चलिए बहुत अच्छी बातें आज हम लोग जे.के. तोमर जी से सुना और सीखा भी कुछ बातें जैसे कि वो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपने जो आईटी सेक्टर का जो संभाला है पूरे टीम को तैयार करना और फिर उनको जॉब देना और उनको मैनेज करना और नई नई चीज़ें कैसे हम लोग उसमें जोड़ सकते हैं वो उसके बारे में सोचना ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं काफ़ी लोग रेडियो के माध्यम से आपको तो उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जो आपको बहुत पसंद लगता है आपको मोटिवेशन देता है वो कोड ज़रूर सुनाइए मैं लोगों को हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की कि यू बिलीव इन योर एंड यू विल सी द रिज़ल्ट So this is very important i have found many people you know uh, they do work but they do work half heartedly they sometimes you know uh, <laughs> go and doubts whether i will be successful or not aap apne andar vishwas rakhiye aur ye believe kariye ki aap safal rahenge aap safalta arjit karenge and one day you will find that you are there where you wanted to go this is very important बहुत बहुत धन्यवाद जेके तोमर जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमें सुनाया है और मुझे लगता है कि हमारे जो युवा साथी सुन रहे हैं थोड़ा सा ये लाइन अगर लिख के रखेंगे अपने पास तो बहुत अच्छा होगा कि अपने आप में पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़िए और किसी भी मोड़ पे थोड़ा भी अपने मन के अंदर अपने विश्वास को दगमग न होने दें पूरे विश्वास के साथ करते जाइए सफलता आपके कदमों में कुछ ही समय में होगी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जय के तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट यू नो दैट यू हैव दैटन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माय व्यूज आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दिसनर्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जे तो मर्जी आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन और जाते जाते मैं फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा आज का ये हमारा शो आपको कैसे लगा आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला वो आप एसएमएस के ज़रिए हमें भेज सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आपको इस शो में कौन सी बातें अच्छी लगी ज़रूर लिख के भेजिएगा क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपके एस आता है तो हम लोग पढ़ते हैं खुशी होती है हमें इसी के साथ आपका करियर बहुत ही अच्छा रहे ब्राइट फ्यूचर आपका हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जे.के. तोमर जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो